प्रश्नोत्तर मरिमाला वासुदेव सर्वम प्रश्न गोपिकाओं को सब जगह कृष्ण ही कृष्ण किस प्रकार से दिखते थे क्या यही गीता का वास वासुदेव सर्वम है उत्तर तो गीता के वासुदेव सर्वम में सब जगह भगवान को तत्व से देखना है और गोपिकाओं का सब जगह भगवान को देखना दृष्टि से देखना है गोपिकाओं की आँख की कनेनिका में भगवान कृष्ण का चित्र अंकित हो गया था इसलिए उनको सब जगह कृष्ण ही दिखते थे जैसे कोई लाल रंग का चश्मा लगा ले तो उसको सब जगह लाल ही लाल दिखता है ऐसे ही लोग पिताओं को सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे प्रश्न जब सब कुछ परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम तो फिर जड़ता किसमें है जड़ता जीव की दृष्टि में है यहम धारित जगत दृढ़ता का कारण है अज्ञान प्रश्न राग छोड़ने से वासुदेव सर्वम का अनुभव होगा या अनुभव होने पर राग फूकेगा उत्तर राग छोड़ना भी साधन है और सब में परमात्मा को देखना भी साधन है कर्मयोगी राग का त्याग करता है और भक्ति योगी सब में परमात्मा को देखता है एक की सिद्धि होने से दोनों की सिद्धि हो जाती है प्रश्न राग के कारण प्राणी पदार्थ भगवत स्वरूप नहीं दिखते तो फिर जिन प्राणी पदार्थों में हमारी आसक्ति नहीं है वे भगवत स्वरूप क्यों नहीं दिखते उत्तर जब तक भीतर में आसक्ति है राग देश है तब तक संसार ही दिखेगा जब भीतर में समता आ जाएगी तब वासुदेव सर्वम दिखेगा राग मूल में अपने में है प्राणी पदार्थों में नहीं गीता ने राग के रहने के पांच स्थान बताए हैं पदार्थ इंद्रियां मन बुद्धि और अहम वास्तव में राग खुद अहम में ही है पर वह पांच स्थानों में दिखता है खुद में होने से ही राग प्राणी पदार्थों में दिखता है जब खुद में राग नहीं रहेगा तब सब जगह भगवान ही दिखेंगे प्रश्न संसार विकृति है या भगवान का स्वरूप है उत्तर राग रागद्वेश के कारण संसार विकृति है यदि राग रागद्वेश न हो तो यह भगवत स्वरूप ही है राग हटाने के लिए ही संसार को विकृत कहा गया है प्रश्न जड़ता बुद्धि में है अन्यथा सब संसार चिन्ह है यदि ऐसी बात है तो फिर भगवान के धाम में और संसार में क्या फर्क रहा उत्तर जैसे रामायण में भगवान ने कहा है सात्व सम को जग देखा मोर्तें संत अधिक कर लेखा संसार चिन्मय है पर भगवान उससे भी विरक्षण अर्थात चिन्मयता के भी सार हैं इसलिए उनको आनंदकंद भी कहा जाता है वासुदेव सर्वम के विषय में दो प्रकार की बातें सुनी जाती है एक तो भगवान हमारे सामने जिस रूप में आए उसी रूप के अनुसार उनसे व्यवहार करना और दूसरी भगवान किसी भी रूप में आए उनसे साक्षात भगवान की तरह ही व्यवहार करना जैसे मीराबाई ने सिंह की आरती उतारी नामदेव जी कुत्ते के पीछे फिर भी लेकर भागे आदि हम किस बात को माने उत्तम मीरा नामदेव आदि की तरह व्यवहार करना सिद्धावस्था की बात है साधक को तो मर्यादा के अनुसार यथाजोग्य व्यवहार करना चाहिए साधक को चाहिए कि बाहर से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी हृदय से किसी को बुरा न समझे किसी का अपमान तिरस्कार न करे प्रश्न संसार में तो निरंतर परिवर्तन होता है फिर वह परमात्मा का स्वरूप कैसे उत्तर जैसे गिरगिट कई रंग बदलता है पर रंग बदलने पर भी गिरगिट वही रहता है और वे रंग गिरगिट के ही होते हैं रंगों को गिरगिट से अलग नहीं कर सकते ऐसे ही प्रकृति भगवान की ही शक्ति है और शक्ति को मान से अलग नहीं कर सकते जैसे समुद्र के ऊपर लहरें चलती दिखती है पर भीतर में एक सम शांत तो समुद्र है समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है ऐसे ही संसार भी उस परमात्मा की ही लहरें हैं अतः परिवर्तन भी परमात्मा का स्वरूप है और अपरिवर्तन भी सदस्यमर प्रश्न शक्ति प्रकृति तो शक्तिमान भगवान के अधीन होती है फिर वह उसका स्वरूप कैसे हुई उत्तर शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती जैसे नफ्स केश आदि निष्प्राण चीज़ें भी हमारे से अलग नहीं होती प्रकृत हमारा ही स्वरूप होती है अतः परमात्मा से अलग प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है जब सब संसार भगवत स्वरूप ही है तो फिर दूसरे को उपदेश क्यों दिया जाता है उत्तर दूसरे को उपदेश भी अपना मानकर ही दिया जाता है कि जैसे अपने में भूल है वैसे ही दूसरे में भी है जैसे अपने में कमी दिखने पर उसका सुधार करते हैं ऐसे ही दूसरे की कमी को भी अपनी ही कमी मानकर उसका सुधार करते हैं अतः वास्तव में उपदेश अपने को ही दिया जाता है उद्धरेता मनात्मारंग दूसरे को उपदेश उसकी दृष्टि से दिया जाता है क्योंकि वह हमसे उपदेश चाहता है राग दो प्रकार से मिटाया जाता है विचार के द्वारा मिटाना अथवा करके मिटाना अगर हमारी वासना उपदेश देने की व्याख्यान देने की है तो उस वासना को मिटाने के लिए भगवान हमारे सामने अज्ञानी बनकर श्रोता बनकर आते हैं राजा बनकर शासन करने की वासना है तो भगवान प्रजा बनकर आते हैं प्रश्न समता और वासुदेव सर्वम दोनों में क्या अंतर है समता में अपने मत का संस्कार सूक्ष्म अहम रहता है पर वासुदेव सर्वम में कोई मतभेद नहीं रहता क्योंकि इसमें सब मत मतांतर भी वासुदेव ही हैं समता में तो स्वरूप की मुख्यता है पर वासुदेव सर्वम में भगवान की मुख्यता है एक बात यह कही जाती है कि संसार जड़ ही परमात्मा का ही स्वरूप है और एक बात यह कही जाती है कि संसार तो हमारी दृष्टि में है वास्तव में संसार है ही नहीं कृत्य सत्ता रूप से एक परमात्मा ही है दोनों में कौन सी बात माने उत्तर जब तक हमारी दृष्टि में संसार की सत्ता है तब तक, तक यह मानना चाहिए कि संसार परमात्मा का भी स्वरूप है अगर हम संसार की सत्ता न माने तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है संसार रूप से भी वही है और सत्ता रूप से भी वही है क्योंकि तो वास्तव में संसार है नहीं सत्य से ही असत्य भान होता है सत्य के बिना असत्य भान ही नहीं होता ज्ञानी और परमात्मा की दृष्टि में संसार है ही नहीं संसार तो जीव की दृष्टि में है कारण कि संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं संसार जड़ न दिखकर केवल परमात्मा कैसे दिखे है। तो संसार दिखता है तो दिखता रहे हर क्या है देखना सीमित होता है तत्व असीम है सूर्य खादी की तरह दिखता है तो क्या वह ऐसा ही है दिखना व्यक्तिगत है जो व्यक्तिगत होता है वह सिद्धांत नहीं होता दिखने वाला और देखने वाला सबका अभाव हो जाएगा और परमात्म तत्व शेष रह जाएगा दिखना और देखना उसी तत्व के अंतर्गत है अतः दिखने देखने का आग्रह नहीं रखना चाहिए प्रश्न संसार को भगवान का आदि अवतार कहा गया है आद्योग पुरुष परस्य सेवस्थावत तो फिर संसार असत्य कैसे हुआ उत्तर भगवान का अवतार सत्य है संसार सत्य नहीं है प्रश्न क्या सभी भक्तों को अंत में वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान ही है का अनुभव हो जाता है उत्तर सबको नहीं होता प्रत्युत उसको होता है जिसमें अपने मत भक्ति का आग्रह नहीं है अपनी मान्यता में संतोष नहीं है अगर वह ज्ञान को हीन दृष्टि से देखता है तो उसको वासुदेवन सर्वम का अनुभव नहीं होता प्रश्न सर्वम खलविदम ब्रह्म और वासुदेव सर्वम दोनों में ज्ञा अंतर हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म में निर्गुण का ही मुख्यता है तथा इसमें असत का निषेध है परंतु वासुदेव सर्वम में सगुण की मुख्यता है तथा इसमें असत का निषेध नहीं है सगुण में तो निर्गुण आ सकता है पर निर्गुण में सगुण नहीं आ सकता निर्गुण में गुणों का निषेध ही कर दिया फिर गुण कैसे आए सगुण सब गुणों का आश्रय है पर वह किसी गुण के आश्रित गुण से आबद्ध नहीं है भगवान में भी सगुण को समग्र कहा है असंसयम समग्रम मान समग्र में सगुण निर्गुण साकार निराकार और जड़ चेतन सत असत आदि सब कुछ आ जाता है प्रश्न एक बात है कि सब कुछ भगवान ही है और एक बात है कि हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं दोनों में हम किस बात को माने पहले यह मानो कि हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं इस बात को मानने से ही यह अनुभव हो जाएगा कि मैं नहीं हूँ भगवान ही है प्रश्न अनेकता है में है या नहीं में? एक में ही अनेकता है अर्थात है में ही अनेकता है है के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है है में सब एक है है में अनेकता का निषेध नहीं है प्रत्युत अन्य सत्ता का निषेध है